दिए जलते हैं फूल खिलते हैं दिए जलते हैं फूल खिलते हैं बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में लोग मिलते हैं दिए जलते जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है दिल पे यादों के जैसे तीर हैं। हां हां हां जलते हैं हाँ हाँ तीर जलते हैं खिलते हैं दिए जलते हैं इस रंग रूप पे देखो हर विज़ नाज न ना करना जान भी मांगे यार तो दे देना नाराज़ न ना करना रंग उड़ जाते हैं रूप ढलते हैं, जलते हैं, हैं, जलते हैं। जलते जलते फूल खिलते हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार आशा है कि आपका नया साल बहुत ही गर्मजोशी से खुशियों के साथ शुरू हुआ होगा और मुझे यकीन है कि आपने भी मेरी तरह से बहुत से नए नए रेजोल्यूशंस लिए होंगे और मैं आशा यही करता हूं कि ये मुझसे भिन्न तरीके से आप अपने उन रेजोल्यूशंस का पालन पूरे वर्ष करते रहें मैं तो भाई साहब वो पूरे महीने पूरे वर्ष की बात तो छोड़ दीजिए मैं तो इन पाँच दिनों में भी अपने रेजोल्यूशन्स का पालन पूरी तरह से नहीं कर पाया आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्या रेजोल्यूशन बना लिए भाई जिनका पालन नहीं कर पाए अब साहब हमारे सारे रेजोल्यूशन केवल वजन घटाने से संबंधित होते हैं आज से नहीं पिछले दसियों साल से हमारे कुछ मित्र जो हैं वो शायद दसियों साल वाली बात पर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हमसे फर्क हो जाएंगे क्योंकि वो कहेंगे दसियों साल से नहीं कई दशकों से तो चलिए साहब ये भी बात आपकी मान ली कई दशकों से क्योंकि वजन कम करने के प्रयास तो लगातार जारी है मगर न तो प्रयासों में कोई कमी होती है और ना ही वजन में तो चलिए साहब कोई बात नहीं जैसे हैं वैसे ही सही अब आगे चलते हैं तो पिछले हफ्ते हमने क्या किया पिछले हफ्ते हमने अपना नया साल एक यात्रा के साथ शुरुआत किया आपको सच बताएं साहब ये यात्राओं के साथ साल शुरू करने का हमारे जिंदगी में कई बार अवसर आया है अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हर साल नया जो हम यात्राओं के साथ शुरू करते हैं उसमें कोई खास बात होती है मगर साल की याद जरूर रह जाती है जैसे कि एक साल हमने यात्रा शुरू की थी वो इसलिए कि हम कोई एग्ज़ाम देने के लिए मुजफ्फरपुर से पटना गए थे वो साल हमारे जीवन में वास्तव में बहुत क्या बोलते हैं उसको बहुत ही घटनापूर्ण रहा क्योंकि उसी साल में हमारा इंटर सर्कल ट्रांसफ़र हुआ था बिहार से उत्तर प्रदेश में उसी साल में हमारे मतलब यूँ कहें कि जीवन में हमारे एक नई मतलब एक नई आशा की किरण जागी थी यानी कि हमारी बेटी का जन्म हुआ था और एक साल साहब हम किसी दुखद अवसर पर बम्बई आए थे हैदराबाद से शायद किसी का देहावसान हो गया था और हमें उनके देहावसान के लिए आना पड़ा था वो भी पहली नहीं पहली जनवरी को यात्रा करने का अवसर मिला था तो साहब वो साल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि उस साल में हमको मुजफ्फरपुर से तबादला हो करके सॉरी मुजफ्फरपुर नहीं है हैदराबाद से तबादला हो करके बंबई जाना पड़ा था तो साहब ऐसे करके हमें एक साल ऐसे याद है एक साल ऐसे याद है कि उस साल हम तबादला हो करके गए थे तो वो हमको याद है तो अब अब इस इस साल साल क्या होता है तो तो आगे पता चलेगा मगर की की यात्रा जो हमने की, हम आपको उसके बारे में जरूर बताना चाहेंगे तो आप सोच होंगे आखिरकार यह यात्रा की, कहां की। तो साहब ये यात्रा हमने की हैदराबाद से भुवनेश्वर की भुवनेश्वर में हमको जाने का अवसर मिला एक पारिवारिक उत्सव में उत्सव तो एज़ यूज़ुअल बहुत अच्छा उत्सव था मज़ा आया बहुत से लोगों से मिलना जुलना हुआ भोजन पानी आहार विहार सब कुछ हुआ एक मंदिर में भी जाने का अवसर मिला तो अब हम आपको पहले सबसे भुवनेश्वर शहर के बारे में कुछ बता दें साहब भुवनेश्वर शहर वास्तव में उन चंद सुंदरतम और ऑर्गेनाइज टाइप के शहरों में से है जिनमें मैं गया हूँ या रहा हूँ तो मैं एक बार पहले भी जिंदगी में भुवनेश्वर जा चुका था मगर तब मैं अकेला गया था इस बार अपनी पत्नी के साथ गया तो अब तो आप तो जानते ही हैं ना साहब कि अकेले कहीं जाने में और पत्नी के साथ जाने में नजरिए में फर्क हो जाता है क्योंकि जब आप अकेले जाते हैं ना तो आप कुछ और खोज रहे होते हैं पत्नी के साथ जाते हैं तो आप जो आप खोज रहे थे उसको न उसको आप खोजना बंद कर देते हैं उसके है। अलावा शहर शहर नहीं, की चीजें अरे भाई का सौंदर्य नहीं देख पाते नहीं नहीं देख पाते। एक नहीं देख पाते मिनट क्या सब कुछ देखा तो, हम ये नहीं कह रहे कि कुछ ऐसा तो, नहीं तो, देखा तो, अचानक आपके आपकी से क्यों बन गई कि तो, मिमियाने क्यों लगे तो साहब नहीं नहीं आप बताए अब ये देखिए उस शहर की सबसे खास बात तो यह है कि वो शहर हमको बाद में ये बात मालूम हुई हमें उसके पहले पता नहीं थी कि भुवनेश्वर शहर उन्हीं सज्जन ने उसकी संरचना डिज़ाइन किया है जिन्होंने चंडीगढ़ बनाया है बस फर्क सिर्फ इतना है कि चंडीगढ़ के बारे में कहा यह जाता है कि आज तक उसमें डिस्टॉर्शन नहीं हुआ है जबकि भुवनेश्वर में कुछ थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन हुआ है मगर बावजूद उस डिस्टॉर्शन के वो शहर बेहद सुंदर है और उसमें ट्रैफिक भी है अच्छा और उसको मानने वाले लोग भी हैं ट्रैफिक की बात कहना इसलिए जरूरी महसूस होता है क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने ऐसे ऐसे शहर भी देखे हैं जहां पर के ट्रैफिक देख करके उस शहर में नहीं जाने का मन करता है तो चलिए साहब तो एक तो उस शहर की बात हो गई दूसरा पारिवारिक आयोजन में जाने की बात मैं यूँ तो मैंने आपसे शायद पहले भी बताया है कि मुझे पारिवारिक आयोजनों में जाने में कोई बहुत विशेष रुचि नहीं है क्योंकि मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है हाँ देखिए ये ऑक्सीमोरन हो गया ना बड़ी और कमी दोनों एक साथ तो एक कमी है वो कमी यह है कि मुझे स्मॉल टॉक करनी नहीं आती यानी कि मुझे अगर आप यूँ कहिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो यूँ तो हमारे संबंधी हो सकते हैं परंतु जिनके बारे में मैं कुछ जानता नहीं हूँ जिनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई है शायद वो भी मुझे नहीं जानते हैं केवल नाम और संबंध के नाते जानते होंगे तो उनके साथ बातचीत करना मेरे लिए बहुत ही कठिन कार्य होता है वो स्मॉल टॉक आप समझते हैं ना साहब गपशप जिसे कहते हैं तो मुझे अनजानों के साथ गपशप करने में उतनी परेशानी नहीं होती क्योंकि उनके साथ गपशप करने के लिए आपको किसी रेफरेंस की आवश्यकता नहीं होती परंतु जो संबंधी हैं उनके साथ गपशप में आपको डेफिनेटली एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है तो साहब हमारे साथ वो परेशानी है हम इसीलिए नॉर्मली पारिवारिक उत्सवों में बड़े अकेले से रहते हैं तो साहब यहाँ पर भी वही हुआ और जब हमारी पत्नी जो थी वो गपशप करने में बहुत ही व्यस्त रही हम उस टाइम में मतलब यूँ वहाँ शहर के सौंदर्य को निहारते रहे हम तो ये कहेंगे जहाँ बिल्डिंग में थे वहाँ उसका सौंदर्य निहारते रहे और लोगों के व्यवहार जो हम लोग बोलते हैं ना साहब पीपल वॉचिंग वो करते रहे अच्छा रहा वो भी एक अच्छा अनुभव था हम तो यही कह सकते हैं मगर एक आपको बात वहां पर अधिकांश बार जब भोजन का अवसर आया तो वो बुफे सिस्टम था भैया हमें एक बात नहीं समझ में आती कि आप किसी भी सब्जी में जो आप लेने जा रहे हैं उसमें मैंने देखा कि कुछ लोग थे जो अगर जो किसी मान लीजिए कि वो चिकन के सामने खड़े हुए चिकन के की डिश जहाँ रखी है उसके सामने खड़े हुए तो उसमें से एक एक पीस निकाल निकाल के वो पहले उसको देखते हैं कि कैसा है साहब मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार वो देख कर क्या निर्णय करना चाहते हैं बड़ा छोटा या कोई स्पेसिफिक पीस ढूंढ रहे हैं हैं हैं हैं वो वो भूल जाते हैं कि उनके पीछे भी लोग भी लोग लोग खड़े हुए और ऐसे हो हो सकते हैं जिनको की शायद चिकन लेना ही ना आगे जाना चाहते हो मगर उनकी वजह से लोग वहां खड़े रहते हैं वैसे ही होता है जैसे कि आप अगर हवाई जहाज में चढ़िए तो साहब कुछ लोग अपना सामान रखने के नाम पर आयल में खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर पहले वो अपनी पैंट ठीक करते हैं फिर कमीज़ को नीचे करते हैं फिर उसके बाद सामान उठाते हैं फिर सामान को रखते हैं फिर उस सामान को रख के वापस नीचे उतारते हैं उसमें से कुछ और निकाल करके शायद पढ़ने के लिए कोई पुस्तक या चश्मा या कोई चीज़ निकालने का प्रयास नतीजा क्या होता है कि पूरी लाइन उनके पीछे खड़ी रहती अब साहब इसको अब क्या कहेंगे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं करो या ऐसा करो मैं इसके बारे में नहीं कुछ कह रहा हूं मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि क्या जब भी हम ऐसा व्यवहार करते हैं क्या हमें कभी भी उस दूसरे व्यक्ति के बारे में विचार आता है जो या तो मेरे पीछे है या मेरे बाद में है नहीं आता है। <laughs> मैं उसके बारे में सोचता ही नहीं हूं तो साहब मेरा ये कहना है कि एक बार हम भी अपने व्यवहार को जरा स्टडी करके देखे जरा सोचे की क्या हम भी ऐसा करते हैं और साहब अगर जो ऐसा करते हैं तो वास्तव में भाई ये तो बड़ी ही मतलब दर्दनाक घटना है मैं तो यही कह सकता हूँ देखिये सुमान जी कभी कभी लोग सचमुच में निर्णय नहीं कर पाते हैं कि करें तो क्या करें पनीर का एक टुकड़ा लेना है या दो हाँ, नहीं या यही वाला पनीर लेना है या जो अगला वाला है वो लेना या उसके अगले वाला एक्चुअली लोग बहुत पजल्ड हो जाते हैं कि क्या खाएं और क्या ना खाएं तो साहब यहाँ तो फिर हम ये कहेंगे कि होस्ट साहब ने ये परेशानी पैदा की बिल्कुल तो इतनी तरह की चीजें रख दी कि भाई उसमें से चुनना मुश्किल हो गया सचमुच में ये हमने देखा है लोग कई बार लोगों ने ये अपनी व्यथा कथा कह भी दी है बातों बातों में अरे हम तो इतनी देर खड़े रहे हमें तो समझ ही नहीं आया करें तो क्या करे ये लें या बोले तो अब साहब इसमें तो मुझको लगता है कि हमारे एक और संबंधी हैं जिनका कहना यह है कि वो जब भी किसी पार्टी में जाते हैं तो वो और उनकी पत्नी पहले जाके सर्वे कराते हैं कि क्या-क्या आहार अवेलेबल है ये कितनी अच्छी बात है तो वो उस दुविधा से बच ही जाते हैं अरे साहब वो दुविधा से तो बच जाते हैं मगर जब वो चिकन की ट्रे के सामने पहुँचते है तो वहाँ जाके तो खड़े ही हो जाते तब तो लेना नहीं ना होता है अरे लेना क्या पार्ट? मतलब प्लेट सर्वे करते हैं नहीं नहीं नहीं हाँ। नहीं नहीं उस समय तो सर्वे कर लेते हैं हाँ। जब प्लेट लेकर जाते हैं तो सर्वे की हुई जो चार चीजें होती हैं हाँ। उसमें से किसी एक के सामने जाके तो कम से कम खड़े ना हो जाए आपका कहना है कि वो अटक जाते हैं उसी एक जगह पर जाकर अटक जाते हैं ठीक है कोई बात नहीं जबान आ... है फिसल गई या कहीं टिक गई तो साहब ये एक समस्या मैंने देखी और उसको एहसास किया दूसरी समस्या जो मैंने आपको अपने पहला जिक्र किया ना कि मुझे करने में दिक्कत होती है। ये होती है। है? समस्या क्यों उत्पन्न क्योंकि आप और मैं हमेशा रेफरेंस पॉइंट से बात करना चाहते हैं। मजा तब आता है कि अगर आप दूसरे व्यक्ति को भी यानी जो आपके संबंधी हैं दूर के ही सही उनके साथ बात करने में भी उतनी ही विचारों में खुलापन रखे जितना कि आप अनजान व्यक्ति के साथ रखते हैं तो साहब बड़ा समय अच्छा गुजर जाता है हाँ, और मैंने इस बार ये एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखा तो आपको सक्सेस मिली मुझे साहब बहुत अच्छा लगा बहुत से लोगों को जिनको मैं ये भूल गया कि ये दूर के संबंधी हैं उनको छोड़ दिया मैंने उनके साथ जब एक अनजान व्यक्ति की तरह बात की तो वो भी स्वतंत्र हो गए और मैं भी और हम लोगों ने इतनी अच्छी गहरी छनी कि पूछे मत और समय का पता नहीं चला और समय का पता आप ही नहीं, बातों चला। मैं का पता नहीं चला समय का हा, हाँ हाँ हाँ हाँ क्या बात है साहब <laughs> और मैं ये कह सकता हूं कि मैंने एक तरकीब ढूंढ ली यानी कि स्मॉल टॉक न कर पाने की अपनी कमी को दूर करने का तो देखिये लर्निंग पॉइंट हो गया ना इस तरह से से मुझे लगता है कि अब मैं उत्सवों में में में, जाने में नहीं। जीवन के के बसंत बीत गए इसी इंतजार में। मगर कम से कम सत्तर बसंतों के बाद जो शरद ऋतु आई, तो उसमें मैंने एक नई चीज बेहद उपयोगी सीख शरद ऋतु पे याद आया वो हम लोग जो शाम को टहलते हुए मंदिर चले गए भुवनेश्वर निकला हैदराबाद से ज्यादा ठंडा और थर थर थर थर एक मंदिर में दर्शन करने पहुँच गए मारूफ मंदिर है लिंगेश्वर महादेव का लिंगराज मंदिर ओ सॉरी लिंगराज मंदिर माफ कीजिएगा भगवान अगर आपने सुन रहे हो तो इसको पार्ट को डिलीट कर दीजिएगा भगवान बात देख रहे हैं और सुन रहे हैं ये आप देख आप रहे हैं सुन शायद नहीं रहे गलत बात तो साहब लिंगराज मंदिर हम साहब गए लिंगराज मंदिर में हमको लोगों ने काफ़ी डराया धमकाया कहा कि वहाँ पर पंडे पीछे पड़ जाते हैं बहुत भीड़ होती है वगैरह वगैरह कहानियाँ बताई मगर साहब हम आपको बताएं लिंगराज मंदिर के बारे में हमारा अनुभव बेहद अच्छा है वहाँ पर कोई पंडों की जबरदस्ती नहीं है आप पंडा करना चाहें पंडा करिए नहीं करना चाहें मत करिए हाँ अगर आपको वहाँ पर कोई प्रसाद जैसी चीज चढ़ानी है उसके लिए आपको शायद एक एंट्री फी यानी टिकट जो जालिया है क्योंकि उस मंदिर में एंट्री फ्री है मगर यदि आप प्रसाद चढ़ाने चाहेंगे तो एक भाई साहब जो है वो गमछा बांधे हुए कहते हैं कि आपको ये टिकट लेना ज़रूरी है वो जालिया काम है मगर वो करते तो खैर साहब वो भी लोग लाइन लगा के टिकट ले रहे थे हमें तो कुछ चढ़ाना नहीं था इसलिए हम आज़ाद रहे हाँ मंदिर के अंदर जहाँ पर डी है उसके सामने एक थाल रखा था जिसमें पैसे पड़े हुए थे रुपए पड़े हुए थे और वहीं पर एक पंडित जी उसी थाल के आधे हिस्से में कुछ पत्तों में लिपटा हुआ प्रसाद नाम की चीज़ रखे हुए थे पंडित जी कह रहे थे अगर आपको दान करना है तो इस थैले में डालिए मतलब इस थाल में डालिए और अगर प्रसाद खरीदना है तो मुझसे खरीदिए मुझे पैसा दीजिए हाँ ये बात हमको नहीं तो साहब ये भी एक बड़ा मतलब जिसे बड़ा मतलब तो तो कहते तो तो तो, तो हैं कि नॉर्मेटिव देखिये कितना ऑर्गेनाइज था कोई झगड़ा नहीं कोई फसाद नहीं कोई जैसे वो बड़े बड़े मंदिरों में कहा जाता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो बढ़ते रहो बढ़ते रहो यहाँ पर कोई ऐसा कहने वाला नहीं आगे था। बढ़ने की जगह पैसा दे दीजिए तो खड़े रहिए ना भाई वहाँ पर कौन आपसे कह रहा है कि हटिये तो भगवान के, के दर्शन के... कर लीजिए भैया हमने भी दर्शन कर लिए दर्शन बहुत अच्छा हुआ और निकलते समय जो लेडी पुलिस कांस्टेबल थी वहाँ पर लेडी कांस्टेबल थी उनसे हमने पूछा की क्या परिक्रमा बाहर जाके करे क्यूँकी भीतर तो कुछ था ही नहीं परिक्रमा लायक तो वो बड़े प्यार से बोली आप बाहर जाइए परिक्रमा कीजिए 108 मंदिर हैं अरे हम तो हाँ 108 तो नहीं जो जानकारी है उसके हिसाब से 150 मंदिर हैं अच्छा तो उन्होंने हमें 108 सौ हाँ, कोई बात नहीं 108 की संख्या बड़ी शुभ है में उनके पैर छू लिए मतलब पैर तो नहीं घुटने छू लिए हमने कहा भाई आप बहुत हाँ। भाग्यवान है भगवान जी के चरणों में रात दिन आपकी ड्यूटी रहती है। बहुत अच्छी बात है बहुत हमने सही बात है मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है तो साहब इस प्रकार से हमने अपनी भुवनेश्वर की यात्रा पूरी की और जैसा की होता है जाड़े के मौसम में वास्तव में लौटते समय तो थोड़ी तकलीफ़ हुई क्योंकि जहाज़ लेट हो गया हमको आने में देरी हो गई इसीलिए देखिए साहब आने में देरी का फ़ायदा यह है कि हम रिकॉर्डिंग इस आपसे करने वाली बातों की बजाय शनिवार को करने के रविवार को कर रहे हैं पहले से बोलते तो आप मुझसे यदि मंगलवार को बोल रही हैं तो मंगलवार को तो, तो रिकॉर्डिंग नहीं ना, हो सकती आपके तो आपके पास बातों का खजाना रहता है मतलब बहुत सही बात है <laughs> क्या आलस से के तो चलिए साहब अब बात कर लें जल्दी जल्दी की भैया वो जो गाना था पिछली बार मेघा छाए क्या था बर्खा छाए आधी रात नहीं शर्मिली फिल्म, फिल्म का गाना था बहुत से लोगों ने इसको पहचान लिया कुछ मित्र हमारे नहीं भी पहचान पाए मगर कोई बात नहीं अब इस हफ्ते का गाना यह रहा आपके सामने आ... आ... साहब इस गाने के बाद हम आपको एक छोटी छोटी छोटी सी हमारे मित्र श्री ओम प्रकाश पांडे जी की कहानियां कहानियां दो चोटी चोटी कहानिया आपके सामने प्रस्तुत करते हैं सुनिए उनका आनंद लीजिए और अंधेरे में आशा की एक किरण बात यही कोई चालीस साल पहले की है मुझे भारतीय स्टेट बैंक में 1981 में नौकरी मिली और बिहार के डाल्टनगंज में मेरी पहली पोस्टिंग हुई उस समय डाल्टनगंज बिहार में ही था और उस समय तक बिहार प्रांत का विभाजन नहीं हुआ था डाल्टनगंज शाखा वहाँ के जिला कचहरी परिसर में ही स्थित थी जनवरी का महीना था शाम के लगभग चार बज रहे थे और काफ़ी ठंड थी डाल्टनगंज आदिवासी बहुल ज़िला तब भी था और आज भी है उस समय बैंक में लेन देन का काम दोपहर में दो बजे तक ही होता था हम कुछ अधिकारी शाखा के अकाउंटेंट सहाय जी के पास बैठकर सामान्य बातें कर रहे थे इतने में एक महिला शाखा में आई और काउंटर पर बोली कि उसे पैसा जमा कराना है काउंटर क्लर्क ने कहा कि बैंक बंद हो गया है आप कल आइए उसने कहा नहीं मुझे आज ही और अभी जमा कराना है काउंटर क्लर्क ने समझाने की कोशिश की पर वह महिला अपनी बात पर अड़ी रही खैर थक हार कर उस क्लर्क ने महिला को सहाय साहब के पास भेज दिया पहले तो सहाय साहब ने भी उसे समझाने का प्रयास किया परंतु वह महिला अपनी जिद पर अड़ी रही अब उस महिला की आंखों में थोड़े थोड़े आंसू दिखने लगे थे सहाय जी को थोड़ी दया आ गई उन्होंने सोचा कि चलो अगले दिन की तारीख में जमा कर लेते हैं उस समय बैंकों में विशेष परिस्थितियों में ऐसा करने का नियम था और शायद आज भी हो सहाय साहब ने कहा आप रुपया जमा करने का फॉर्म भर कर ले आइए वह बोली साहब मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ आप ही फॉर्म भर दीजिए मैंने सहाय जी के बगल में बैठा था और सारी बातें सुन रहा था मैंने कहा ठीक है पासबुक लाइए मैं भर देता हूँ वह बोली कैसा पासबुक मेरे पास कुछ नहीं है मैंने कहा लेकिन पैसा जमा कराने के लिए आपका खाता नंबर तो होना ही चाहिए वह बोली साहब मेरे पास कोई खाता नहीं है लेकिन मुझे अपना पैसा यहाँ जमा करना ही है मैंने सहाय साहब की तरफ देखकर पूछा कि हम अब क्या कर सकते हैं इतनी ही देर में हम सबको यह आभास हो गया कि महिला काफ़ी घबराई हुई और डरी हुई है सहाय साहब ने महिला को बैठाया पर वो बैठ नहीं रही थी पर उनके काफी आग्रह करने पर बैठ गई पानी दिया और फिर पूछा बहन जी, आप अपनी पूरी बात तो बताइए। इतना सुनते ही महिला की दोनों आँखों से झरझर की धार फूट पड़ी उसे बड़ी मुश्किल से चुप कराया गया उस समय शाखाओं में महिला स्टाफ किसी किसी शाखा में ही होती थी काफी आग्रह करने पर उसने बताया कि साहब मेरे पति राज्य सरकार में काम करते थे हाल ही में उनका देहांत हो गया। सरकार ने उनकी कुछ मुआवजा राशि मुझे आज दी है। है। मैंने वो पैसा ट्रेजरी से ले लिया है। उस समय राज्य सरकारें अगर बहुत बड़ी राशि ना हो तो नकद ही दे देती थी और यह काम उनका ट्रेजरी ऑफिस जो कि कचहरी परिसर में ही था करता था साहब मुझे पैसा मिलने की बात हमारे सारे संबंधियों को पता है और वे गांव से ही मेरे पीछे लगे हैं जैसे ही मैं यहां से घर की तरफ जाऊंगी रास्ते में वे सब मिलकर मेरा पैसा छीन लेंगे और हो सकता है कि यह बात छिपाने के लिए वे लोग मुझे जान से भी मारते साहब मुझे गांव में ही यहां आने से पहले मेरे एक परिचित ने कहा था कि तुम पैसा लेकर वहीं बैंक में जमा कर देना साहब मैं मरना नहीं चाहती मेरे तीन छोटे छोटे बच्चे हैं इतना कहकर उसने अपनी में हुए करो या रख लो मैं जा रही हूं मैं अगर जिंदा रही तो किसी तरह अपने बच्चों को पाल लूंगी इतना कहकर वो तेजी से शाखा से बाहर जाने लगी हम सब लोग हतप्रभ हो गए कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था तभी देखा वो महिला बाहर के दरवाजे तक पहुंच गई थी एक स्टाफ जल्दी से दौड़कर उसको रोककर वापस ले आया उस समय खाता खोलना आज जैसा कठिन नहीं था और केवाईसी पैन आधार जैसे शब्दों का तो अविष्कार भी नहीं हुआ था उस समय कचहरी में तुरंत फोटो खींचने वाले भी रहते ही थे उससे फोटो खिंचवाया गया और वहीं गांव के पास ही के रहने वाले एक व्यक्ति से जो संयोग से हमारी शाखा में उसी समय आ गया था उसका खाता भी शाखा में था उसकी पहचान कराकर उसका खाता खोला गया फिर उसको पासबुक देने के बाद कहा गया कि आगे जब भी आप बैंक आइए ये, ये किताब अपने साथ लेते आइएगा और उसको खाता नंबर अलग से लिख कर दे दिया वह बोली मैं आज पासबुक लूंगी ही नहीं इतना कहकर वह बैंक बैंक से से चली गई और हां करीब महीने बाद बाद आकर उसने अपनी पासबुक ले ली इतने वर्षों जबकि मैं बैंक से सेवा हो गया हूं मुझे आज उस महिला की याद आ गई और उसी के साथ मुझे याद आया उसका बैंक के प्रति यह विश्वास कि संकट के समय यही वह संस्था है जहां मेरा पैसा सुरक्षित रहेगा अपनी तमाम कमियों और आलोचनाओं के बावजूद भी सरकारी बैंकों पर लोगों का विश्वास तब भी था और आज भी है दूरदराज छोटे गांवों में जहां आज तक प्रकाश की एक क्षीण किरण तक नहीं पहुंच पाई है वहां भी लोगों में बैंकों के प्रति यह विश्वास अभी भी है परंतु इसके साथ ही, ही आज मुझे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाक्य की सार्थकता का भी बोध होता है कि अगर वह महिला अनपढ़ होने की जगह पढ़ी लिखी होती तो उसको संभवतः इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती काश सरकारों ने आजादी मिलने के समय से ही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर महत्व दिया होता आत्मबोध मम्मी मेरा इंतज़ार मत करना मुझे पार्टी में देर हो जाएगी और हाँ तुम खाना खा लेना क्योंकि मैं खाना खाकर ही आऊंगी बेटा जल्दी आ जाना आजकल समय ठीक नहीं है मैंने अपनी बेटी प्राची को उसके बाहर जाते समय कहा मम्मी आप बिना मतलब परेशान होती हैं मैं कोई बच्ची थोड़े ही हूँ इतना कहकर प्राची बाहर निकल गई शायद आज दोस्तों की कोई पार्टी होगी इधर कई वर्षों से बच्चे किसी न किसी तरह मुझे ये बता ही देते हैं कि वे अब बड़े हो गए हैं और उन्हें अब हमारी जरूरत नहीं है पता तो मुझे भी है कि वे बड़े हो गए हैं और स्वयं समर्थ भी हो गए हैं जो किसी भी माँ बाप के लिए गर्व का विषय है परंतु वर्ष से इनके बारे में चिंता करने की मेरी आदत जा नहीं रही है हाँ वर्षों की आदत आज भी याद है जब मेरी सास को पहली बार पता लगा कि मेरा पैर भारी है तो वह बड़ी खुश हुई थी और मुझे हिदायत दी थी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है तब से ही तो मैं इन सबों की चिंता कर रही हूं वैसे मेरा एक बेटा भी है वह भी एक दिन मुझे यह कह कहकर कि वह अब बड़ा हो गया है और उसे जिंदगी में आगे बढ़ना है अमेरिका चला गया एक दिन बेटी ने ही बताया कि भैया ने शादी कर ली फिर बाद में बेटे ने भी फोन किया और बहू से बात कराई बहू अच्छी लगी खैर ऐसा नहीं है कि मैं अनपढ़ हूँ और समय के प्रवाह को जानती नहीं मैं एक कॉलेज के प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुई हूँ सब समझती हूँ परंतु पति के देहांत के बाद ना चाहते हुए भी अंदर से से पूरी तरह टूट गई जब तक पति थे तो किसी के के बात पर ध्यान नहीं देती थी। उनके जाने के बाद शायद मेरे मन में ना चाहते हुए भी असुरक्षा का भाव बैठ गया है और इसी कारण बच्चों की इन बातों से थोड़ा कष्ट होता है खैर मैं भी कहा की बात लेकर बैठ गई बेटी के जाने के बाद मैंने चाय पी और दो तीन धारावाहिक देखकर खाना खाकर सो गई मोबाइल मेरे पास ही पड़ा था अचानक मुझे नींद में लगा कि मोबाइल बज रहा है क्योंकि मैं गहरी नींद में थी ठीक से समझ नहीं पाई और मोबाइल बजता रहा खैर नींद खुली मोबाइल देखा तो रात के ढाई बज रहे थे और एक अनजान नंबर से लगातार फोन आ रहा था मेरे हेलो बोलने पर उधर से पूछा गया कि क्या आप प्राची की मां बोल रही हैं मेरे हाँ कहने पर उस व्यक्ति ने कहा मैं डॉक्टर गुप्ता बोल रहा हूं आप शीघ्र जिला अस्पताल आ जाएं आपकी बेटी यहाँ एडमिट है मैंने कहा क्या हुआ मेरी बेटी को उसने कहा आने पर सब पता चल जाएगा और उसने फोन रख दिया घरबराहट के बारे में कुछ समझ नहीं पा रही थी अकेली मेरे पास कोई साधन नहीं किसको इतनी रात में फ़ोन करूं अचानक भाटिया जी का ख्याल आया वे मेरे पति के घनिष्ठ मित्र थे और पति के देहांत के बाद भी उन्होंने मुझसे वही मित्रवत संबंध बनाए रखे हैं मैंने कोई और रास्ता न दिखने पर अंत में उनको ही फ़ोन किया काफ़ी देर बाद उन्होंने फ़ोन उठाया और पूछा कि क्या बात है मैंने सारी बातें जल्दी जल्दी बता दी वे बोले ठीक है मैं आ रहा हूँ लगभग पांच मिनट के बाद वे अपनी पत्नी सहित अपनी कार से आ गए आधे घंटे में हम अस्पताल पहुंच गए बेड पर बेटी थी डॉक्टर ने कहा नहीं दवा दी है अभी होश आ जाएगा कोई खतरे की बात नहीं है सिर पर थोड़ी चोट लगी है इतने में एक पुलिस अफसर आया और उसने बताया कि जब रात में आपकी बेटी ऑटो रिक्शा से आ रही थी तो एक सुनसान जगह कुछ लोगों ने उसे रोककर न केवल उसका पर्स मोबाइल और गहने लूट लिए वरन ऑटो वाले को भी मारकर दिया। इस झीना झपटी में उसे काफी चोट लगी और ये वहीं गिरी पड़ी मिली थी वो तो एक सरकारी बस जो बाद में उधर से जा रही थी उसके ड्राइवर ने इसको वहां पड़ा हुआ देखकर हमें सूचित कर दिया खैर सात बजे सुबह तक प्राची को होश आ गया डॉक्टर ने कहा अगर पुलिस इजाजत दे तो आप इन्हें अब ले जा सकती हैं। पुलिस ने कहा मैडम आप अभी ले जाइए हम बाद में पूछताछ कर लेंगे घर पहुंचते पहुंचते दिन का एक बज गया भाटिया जी ने कहा भाभी जी अब हम चलेंगे बाद में फिर आएंगे मैंने उन्हें धन्यवाद दिया मैंने बेटी से कुछ पूछना उचित नहीं समझा पता तो सब था ही थके होने के कारण हम मां बेटी कमरे में आते ही गहरी नींद में सो गए मेरी नींद शाम के सात बजे खुली चाय पीने की इच्छा हो रही थी किचन में आकर चाय बनाने लगी अचानक बेटी पीछे से आकर लिपट कर रोने लगी कुछ देर बाद धीरे से बोली सॉरी मम्मी बस आप इसके साथ ही, ही इस हफ्ते की बात बंद करता हूं अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगा और अगले हफ़्ते आपको जब मैं बातें शुरू करूंगा ना तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमने अपने इस पॉडकास्ट की शुरुआत कैसे की थी क्योंकि अभी मुझे अवसर मिला कुछ लोगों को ये बात बताने का तो मैंने सोचा कि चलो अपने पुराने श्रोताओं को भी पाँच साल पहले की बातें याद दिलाऊं हाँ साहब 2021 से 2025 21 दो हजार इक्कीस से दो हजार पच्चीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस और ये साल पांचवास तो पांच पांच जी चलिए साहब तो फिर हम लोग बात करेंगे अगले हफ्ते की बातें अगले हफ्ते में तब तक के लिए नमस्कार आपने अपना समय दिया है उसके लिए मैं आभारी हूँ दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन बन जाती है उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं। जलते हैं दिए जलते हैं फूल खिलते हैं दिए जलते हैं